आप सभी श्रोताओं का एवं विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे की आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन में हम लोग पर्टिकुलर किसी विषय पर बात करते है कभी कभी किसी एक्सपर्ट से आपकी बातें कर आते हैं और हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपके बीच में आते हैं ताकि हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं वो इस कार्यक्रम को सुनने के बाद अपना करियर को अच्छी तरह से फ्रेम कर सकें जैसे पिछली बार हमने इंजीनियरिंग के बारे में बात की थी और बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सिविल इंजीनियर है मैकेनिकल इंजीनियर है ऐसे इंजीनियरिंग में भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट विभाग है डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है और बच्चों की अपनी नेचर अपनी हॉबी के साथ हम लोग उन चीज़ों को देख सकते हैं और बच्चों को उसी लाइन में अगर हम लोग एडमिशन दिलाते हैं या उस लाइन में उनको मार्गदर्शन करते हैं तो बच्चों को खुशी होती है और वो उस फील्ड में अच्छा भी कर पाते हैं तो आइए ऐसे कई बातें हैं इसके साथ फिर आके फिर एक और बात आती है कि फैमिली बैकग्राउंड में भी फैमिली में कुछ ऐसी बातें आती हैं जैसे माता पिता चाहते हैं कि बच्चे को इंजीनियर बनाए डॉक्टर बनाए जो वो नहीं बन पाए तो वो चाहते हैं कि अपना बच्चे को हम लोग वो कराए लेकिन फिर बच्चे की भी अपनी कैपेसिटी होती है बच्चे का रुचि एंड हॉबीज़ को देखना पड़ता है तो कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है एडजस्टमेंट की बात आती है तो ये चीज़ें हमें दोनों तरफा बात होनी चाहिए कई बार एक तरफ़ा बात होती है तो मुश्किल होता है करियर को फ्रेम करने में और करियर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है जहाँ पर हम लोग एक बार काम पे लग जाते हैं तो फिर ज़िंदगी भर हम वो काम करते हैं और उससे हमें संतुष्टि मिलना चाहिए अगर वहाँ से संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर फैमिली में भी वो डिस्टर्बेंस चालू रहता है तो इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया ताकि आप सभी को भी अच्छी तरह से हर कैटेगरी के बारे में हर करियर के बारे में पता चल सके और बच्चों को उस अनुसार आप गाइड कर सकें तो आइए आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ केशव विद्या मंदिर के प्रिंसिपल सर हैं जिनसे हम बात करेंगे तो मैं आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं धन्यवाद थैंक यू मैं केशव बाल विद्या मंदिर में संस्था प्रधान के नाते कार्य देखता हूं मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है पहले भी एफएम पे मेरी कई बार बातचीत हो चुकी है आज के इस कैरियर टॉपिक पर जैसा रमेश भाई जी ने बताया तो ये बच्चे चाहते भी है कि हम कुछ करें लेकिन कई बार परिवार उसके पेरेंट्स उसके परिजन की बात भी कई बार आड़े आ जाती है कई बार परिजन ये सोचते हैं कि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी अर्निंग करना शुरू कर दे रहे हाँ तो पेरेंट्स को भी इस चीज़ में सहनशीलता धैर्यता रखनी पड़े कि एक टाइमिंग रहता आखिरी किसी चीज़ का उसमें अपनी को सहनशीलता रखनी पड़ेगी अपने बच्चे पे विश्वास रखना पड़ेगा उसको उत्साह देना पड़ेगा बार बार उसको पॉजिटिव एटीट्यूड उसका बनाना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव की तरफ अग्रसर हो सकारात्मक सोच रखे ठीक ऐसा एक उदाहरण एग्जाम्पल है मेरा भतीज धनंजय सिंह जो अहमदाबाद में ही रहता है उसके पापा रेलवे में एक्सीएन की पोस्ट पर है तो उसने इंजीनियरिंग कर ली उसके बाद उसने जॉब भी ले लिया जॉब पर भी रहा फिर उसके मन में आया क्यों नहीं मैं एमबीए बी कर लूँ और एमबी के बाद ज्यादा मेरा बेटर रहेगा मेरा जो कैरियर है और बेटर हो जाएगा तो उसने कुछ दो से तीन महीने की जॉब करके छोड़ दिया और एक कंपनी जब भी किसी ने अपॉइंट करती है तो बॉन्ड भरवाती है सीधा सा है दो महीने का मतलब जैसा दो साल का बॉन्ड है तो उसने अपनी सैलरी छोड़ दी एम के लिए तो उसके पापा ने मेरे को कहा मेरे बड़े भाई साहब है तो उन्होंने कहा कि ये इसके समझ में नहीं आ रहा ये क्या करना चाहता है मेरे भी समझ से बाहर है तो मैंने उससे बात करी तो उसने बताया कि अंकल मेरे को यह साल फ्री कर दो अगर मैं एमबीए नहीं कर पाया क्योंकि उसकी एक और शर्त थी एमबीए भी मैं टॉप जो कॉलेज है उसमें मेरा एडमिशन होगा हर कहीं से मैं एमबीए नहीं करूं तो कुछ टाइम मैंने कहा भाई मेरे ब्रदर से मांगा मेरे को आप कुछ टाइम इसके लिए मुझे दे दो और आखिर में उसने पूना सिटी से सिम्बोसिस से एडमिशन मिल गया उसको और जहां वो 27, सेवन ट्वेंटी में इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब पे लगा था उसकी जगह पे वो सिम्बोसिस uh, से कंप्लीट होते होते उसको प्लेसमेंट में एटी एट का ऑफर मिल गया तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को परिवार वालों को बच्चे को सपोर्ट करना होगा वो क्या बनना चाहता है उसकी रुचि क्या है उसकी हॉबी क्या है और कुछ इंतजार तो करना ही पड़ेगा कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है तो ये एक मेरा परिवार का एकदम बिल्कुल नजदीक का एग्जांपल है मैं उस एग्जांपल में बीच में था और वो आज बढ़िया जॉब कर रहा है एक थोड़ा सा बस धैर्य रखना था ऐसा ही हमारे स्कूल से एक बच्चा पढ़ के निकला गौरव कुमार तो शुरू से हम देखते थे उसकी जैसे किसी बच्चे के लग भी जाती थी तो वो तुरंत बैंडेज करने के लिए वो भाग के आता था तो मैं अक्सर उसके पापा को कहता था कि ये मेडिकल लाइन में उसकी कहीं ना कहीं रुचि है मतलब वो कहता सर मैं बैंडेज कर लेता हूँ तो एक बच्चे की एक्टिविटी से पता चल जाता है कि उसकी रुचि किस और है और वही बच्चा गौरव कुमार आज जयपुर से एमबीबीएस कर रहा है तो हमें ये देखना होगा परखना होगा कि बच्चा बचपन में क्या चीज कर रहा है कई बच्चे होते खिलौने से खेलते खिलौने को खोलते बंद भी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका मशीनरी की ओर अपना दिमाग उसका जो भी है वो उसमें रुचि ले रहा है कई बच्चे हैं खेल खेलने में रुचि रखते हैं इसका मतलब उसको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना है इसी तरह से कई बार बच्चे खेलते हुए कहते हैं कि चलो मैं टीचर बनता हूँ आप सब स्टूडेंट बन जाओ और बच्चा उनको कोई कहानी सुना रहा है कोई इस तरह से जब करते हो उसका एजुकेशन लाइन में जाना है उसको टीचर बनना है उसको पढ़ाना है तो ये सब चीज़ें बचपन से ही दिखती है सिर्फ स्कूल चाहे स्कूल हो चाहे फैमिली हो फैमिली मेंबर्स हो बच्चे की उन रुचि को देखना है समझना है परखना है और उस बच्चे को उस और मोटिवेट करना है और वही आगे जाके उसमें फिर सफल भी होता है नहीं तो पेरेंट्स करते कुछ और है बच्चे की रुचि तो है तो आ, शिक्षक बनने में और उसको इंजीनियर बनाने चल दिए और वो फिर असफल हो जाता है और कहते है, बच्चा कुछ नहीं बन पाया तो कहीं ना कहीं गलती हमारी होती है हमें देखना होगा परखना होगा कि बच्चे की रुचि किस ओर है और उसके हिसाब से उसको मोटिवेट करना होगा ये सब चीजें हैं आपने को ये टाइम दिया इसके लिए थैंक थैंक यू थेंक यू एफएम 90.4 पुष्पेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बच्चों की रुचि के साथ करियर कैसे जुड़ा हुआ है उस विषय पर आपने प्रकाश डाला और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप अपने भतीजे का आपने दिया जो इंजीनियरिंग को छोड़कर एमबीए करके फिर अच्छा जो है सैलरी पैकेज पे आगे बढ़ गया तो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की रुचि भी हमको देखनी पड़ती है और फैमिली में हमें बच्चों के साथ उनकी जो एक्शंस हैं उनकी जो स्वभाव है उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते उन्हें ध्यान से देखना पड़ता है कि उसकी रुचि कहाँ पर है और उसकी रुचि के अनुसार हम अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो नेचुरली बहुत ही अच्छा फील होता है जैसे खुद का ही एक्सपीरियंस सर ने बताया एम का गौरव करके लड़का उनके स्कूल का पढ़ाई करता है तो नेचर से कहीं ना कहीं उसके स्वभाव से उनकी आदतों में वो चीज़ें हम देख सकते हैं समझ सकते हैं परख सकते हैं तो इसी तरह कई चीज़ें हमारे बीच में आती हैं लेकिन हम कभी कभी उन चीज़ों को नहीं देखते हैं तो मुश्किलें आ जाती हैं इसके साथ भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों की उनके करियर के बारे में उन्हीं से भी बात करना चाहिए अगर उनसे हम लोग बात करते वो क्या बनना चाहते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हमें पता भी चलता है और कभी कभी बच्चों का इच्छा जो है मुझे डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है अगर कहते हैं तो हमें उनकी क्वालिटीज़ को भी देखना है कई बार होता है कि उसी ने किसी को देख लिया अच्छा है लेकिन हमको ऐसे बनना है करके उसने इच्छा जाहिर किया लेकिन क्या उसकी इच्छा के अनुसार उसके अंदर वो क्षमता है वो कर सकता है ये परखने की हमारी अपनी कोशिश होनी चाहिए कई बार साथ में घूमते हैं रहते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरा दोस्त जो करेगा वही मैं करूंगा तो वो भी कभी, कभी कभी गलत हो सकते हैं और कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं लेकिन इस गलती को सुधारने का उपाय यही है कि हम दोनों चीज़ों को दोनों पक्षों को समझे उनकी इच्छाओं को और उनकी क्षमताओं को दोनों को तालमेल बिठा के देखिए कि उनकी इच्छा और उनकी क्षमता सही मापदंड में आता है क्या अगर नहीं आता है तो वहाँ पर बच्चे की काउंसलिंग करानी पड़ेगी और बच्चों को अपना सही दिशा निर्देशन करने के लिए उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और हमें भी देखना है कि मैं अपने बच्चे के साथ नए कर रहा हूँ मैं उनके लिए अच्छा सोच तो रहा हूँ लेकिन ज़बरदस्ती किसी करियर के बारे में थोक तो नहीं रहा हूँ ये हमें भी सोचना पड़ेगा तो आइए कुछ देर के लिए हम बच्चों से भी बात करेंगे आज के शो में लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बात ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रीड मोड वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं मुझे लगता है कि करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं अलग अलग विभाग के बारे में बताते हैं अलग अलग ट्रेड के बारे में बताते हैं काउंसलिंग भी करते हैं और कुछ समय पर हम बच्चों से भी मिलते हैं उनकी बातों को सुनते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं बच्चों में आजकल टी का बहुत ज़्यादा चलन है और काफ़ी कॉमेडी सीरियल आते हैं तो माता पिता भी कहते हैं कि भाई कॉमेडी सीरियल है कोई बात नहीं देख सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा हावी होने पर हमारे रैंक्स के ऊपर हमारी पढ़ाई के ऊपर उसका असर होता है तो आजकल जैसे कि डिस्टिंक्शन की बात होती है परसेंटेज के ऊपर आपको एडमिशन मिलता है तो वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हो जाते हैं तो इसीलिए अभी से हमको मेहनत करना होगा तो आइए हम कुछ बच्चों से बात करना चाहेंगे चलिए आइए अभी कुछ बच्चों से हम लोग बात करते हैं जो ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपने करियर को ले कुछ बातें और ख़ास हमने जो करियर ऑप्शन प्रोग्राम को हमने बच्चों के बीच में थोड़ा शेयरिंग किया तो उनमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझ में आ रही हैं और हमने ये भी डिफरेंस बताने की कोशिश की टीवी और रेडियो में क्या डिफरेंस है टीवी देखने से क्या प्रॉब्लम होता है रेडियो सुनने से क्या अच्छाई उसमें है और रेडियो से क्या क्या चीज़ें उनको बेनिफिट में मिलता है वो भी हमने बताने की कोशिश की और हमारे बीच में उसी क्लास की जो अभी लेक्चर अटेंड किया है शारदा है शारदा आप बताइए आपको कैसे फील हो रहा है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी छोटी मोटी बातें आपको बताई गई मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं टीवी नहीं देखनी चाहिए वो हमारे लिए हानिकारक है वो हमारे पढ़ाई पर भारी पड़ सकती है तो रेडियो हमारे लिए बहुत आवश्यक है अच्छा शारदा आप बताइए कि आप क्या बनना चाहती हैं आई वांट टू बिकम डॉक्टर तो डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है थोड़ा सा कितनी जानकारी आपके पास बताइए हमें अभी ऐसी तैयारी करनी चाहिए हमें हमारे पास यदि कोई डॉक्टर रहता तो उससे उसके पास जाकर हमें कुछ डॉक्टर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए क्यों डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए टीचर नहीं बताएगा आपको टीचर से भी मिलना पड़ेगा ना आपको जी। टीचर भी मार्गदर्शन कर सकते बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और हमें बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि डॉक्टर से जाकर मिलेंगे तो वो सही गाइडलाइन करेंगे कि डॉक्टर कैसे बना जाता है लेकिन उसके पहले हम टीचर से भी काउंसलिंग जो हमारे टीचर्स होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे भी बात कर सकते हैं कि मुझे मेडिकल में जाना है डॉक्टर बनना है तो कौन से स्टीम से मैं आगे बढ़ूँ और कौन से कॉलेज अच्छे हैं तो यहाँ से ही हम लोग उन चीज़ों को थोड़ा क्लियर कर ले सकते हैं और फिर आगे जाके हम लोग डॉक्टर से एक्सपीरियंस शेरिंग जरूर कर सकते हैं तो कई बार होता है कि हम लोग सीधे ही मुद्दे पे जाते हैं बात करने के लिए तो उसमें भी कई चीजें हमारे बीच में आ जाती हैं तो हमें अपने टीचर लोग जो हमें पढ़ा चुके हैं उनसे ज्यादा हमको कोई नहीं जानता तो उनसे ज्यादा थोड़ी सी बातचीत करने की आदत हमें बनानी है आइए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे साथ हैं क्या नाम है आपका लक्ष्मण देवासी लक्ष्मण देवासी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा जो प्रोग्राम आपने करियर के बारे में हमने बात की उसके बारे में बताइए मेरा नाम लक्ष्मण देवासी है हमें टीवी नहीं देखना चाहिए इससे हमारा मोटापा बढ़ता है एवं हमें सोचने की शक्ति कम होती है हमें इससे अच्छा रेडियो रेडियो सुनना चाहिए जिससे हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ती है और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है लक्ष्मण आपको क्या बनना है मुझे डॉक्टर बनना, अच्छा बनना है हमें दसवीं के बाद में साइंस लेनी है एवं साइंस में साइंस बायो लेनी चाहिए डॉक्टर आँखों के डॉक्टर में बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कुछ बच्चे हमारे साथ हैं और बच्चों को हमने करियर का प्रोग्राम सुनाया तो उन्हें अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि मेरा नाम रोहित कुमार हमें रेडियो सुनना चाहिए हमें रेडियो से अच्छे अच्छे जानकारी विचार मिलते है अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं और हमें खाने की बहुत सारी चीजें बनाने के उपाय मिलते हैं आप क्या बनना चाहते हैं मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ पुलिस ऑफिसर बनना चाहते क्योंकि मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता हूं। शुक्रिया आपका आपका नाम जितेंद्र सिरवी जितेंद्र बताइए आपको क्या फील हो रहा है आज और क्या बनना चाहते हैं मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। क्यों बिजनेसमैन बनना चाहते हैं मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है लेकिन अभी बिजनेस बनने के लिए क्या कौन कौन सी बातों की जरूरत है हमें अभी ऐसी बिजनेस करने का ध्यान होना चाहिए हमें सभी चीजों पे ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए अच्छा पढ़ाई और बिजनेस समझो आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई की जरूरत है क्या हाँ नहीं अभी तो डायरेक्ट दुकान खोल बिजनेस शुरू होता है नहीं बिजनेस मतलब बिजनेस वो होता है जो एक पे आधारित ना जो चलता रहे तो जितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको दसवीं के बाद कॉमर्स लेनी पड़ेगी उसमें अकाउंट लेके आगे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका क्या नाम है आपका बेटा मेरा नाम कार्तिक राज पुरोहित है मैं आज का प्रोग्राम सुनकर बहुत खुश हुआ मैं हमें रेडियो सुनना चाहिए इससे हमें बहुत लाभ है और हमें न्यूज भी पढ़नी चाहिए इससे न्यूज से भी हमें बहुत लाभ है अच्छा इससे टीवी में कौन कौन से प्रोग्राम आप देखते हैं सोनी सब और सी तो इससे क्या ज्ञान मिलता आप है आपका टाइम वेस्ट होता है कुछ नॉलेज मिलता है तारक मेहता में हमारा टाइम वेस्ट हो जाए सीआईडी में डी में कुछ बहादुरी काम सीखने को मिलता है और आज से क्या करेंगे आज से मैं टीवी देखना बंद कर दूंगा वो टाइम मैं पढ़ाई में लगा दूँगा बहुत ही अच्छा लगा आपसे आप सिविलियर सिविल इंजीनियर बनना चाहिए जानकारी आपके पास है अभी तो मेरे पास थोड़ी पूरी जानकारी है आप आगे आगे जानकारी किससे लेंगे? अपने अध्यापक जी से और और अभी कोई सिविल इंजीनियर का काम कर रहे थोड़ है, है हाँ, सेवं में है आपकी सिक्स क्लास जो लास्ट था उसमें कौन सी रैंक आई थर्ड आपकी फिफ्थ में कौन सी रैंक आई थी इसका मतलब आप पीछे गए पहले सेकंड रैंक आते थे अब थर्ड रैंक है RDP, आप खड़े आये एक बार आपकी फिफ्थ में कौन सी रैंक आई थी थर्ड सिक्स में आप बता सकते है की आपकी रैंक बढ़ी क्यों क्योंकि हमारे घर में टीवी बंद कर दी थी तो आप मानते कहीं ना कहीं टीवी देखने ज्यादा टीवी देखने से परसेंटेज डाउन हो रहे थे हो रहे थे ना आप अब टीवी बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। नहीं आपका जो टाइम टीवी में लग रहा था वो अब पढ़ाई में लग रहा है तो तो क्यों हुआ, मैं टीवी में हुआ हाँ, दे और आप जितनी मेहनत कर रहे थे अब उससे ज्यादा डिमपी करने लग गई तो डिमपी की रैंक आपसे आगे निकल गए आप क्या तय डिस को छोड़ना और पढ़ाई में लगना है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप 90.4 एफएम करियर कार्यक्रम में हम लोग आज बच्चों से कुछ बातें कर रहे थे और उसी स्कूल का एक बच्चा है बुराराम जो हमें एक गीत सुनाना चाहते हैं मेरा नाम केशवाल विद्या मंदिर है मैं, मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ता हूँ मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ हलदी घाटी में समर लड़ो ओ छेत करो असवर कटे मायड़ थारो वो भूत कटे वो ए कल्युंग दीवान कटे ओ माराणा प्रताप कट वे बाचो है इतिहास में वे बाचो है इतिहास में माँ जल ते गिरड़ा पूत जड़ अल पानुल नी थारो अल पान लजायो नी थारो रणधीरा में सरकार बण वेरा रे मनसु पातीला वेर रे मनसु पातीला सारापण गया उनरे धागे वो झुको नहीं मरना हरिओ अकबरी से नारे आगे हिंदुआ सूरज में वाण रतन इन्दुआ सूरज में वाण रतन वो महाराणा पर तब कठे मायण थारो वो पूत कटे वो एक लेंग दीवान कटे ओ महाराणा प्रताप कटे आ माटी हल्दी गाटीरी आ माटी हल्दी गाटीरी लागे केसर और चंदन की माथा पे तिलक करो इण रो माता पे तिलक करो इनरो फिर धरती में संबंदन हैरण भूमि रत भूमि यारण भूमि रत भूमि ओ दर्शन करवा ललचावे हून वीर शूर मारियावड़ा मैं रोसिक चा जावे उन स्वामी भक्त चेत करिया ून स्वामी भक्त च तकरिया टप टपरिया आवाज़ कठे मायड थारो वो भूत कटे वो एक कल्योंग दी कटे वो माराणा प्रताप कटे थारी शक्ति सखती बेरासूमिल ठारी सकती वेरा सुमिलई लड़वाने राणा रोबाण देख देखे राणा रोबाण देख देख शक्ति सिंह भी है शरमाए ओ नीले घोड़े रसवा ओ नीले घोड़ेरा स्वात रुक जावो जी रुक जावो चरना में आयो पड़ो सकती वो लोकर में वो वो गड़े मिला भाई भाई वो गल मिलाई भाई भाई जो राम भरत रो मिलन कटे मायण थारो वो भूत कटे वो एक दीवान कटे ओ महाराणा प्रताप कटे जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना है आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को और रेडियो मधुबन के इस वक्त जो सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा हमें भी अच्छा लग रहा है स्कूल में आकर हमने एक बच्चे को सुना। so आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी वो आर फैन सुनते रहो मे रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुत थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी